स्वरूप में जगने पर समस्या की समाप्ति भागवत में सुने हैं रहुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरु के पास जा रहे थे उनके गुरु हैं कपिलाचार्य जी वहाँ पर जा रहे थे राजा थे राजा लोग पहले पालकी से चलते थे इस गांव के कहार उस गांव में पहुंचा देते थे उस गांव के अगले गांव में पहुँचा देते थे उस गांव के अगले गांव में पहुंचा देते थे राज्य सब उनका था रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया जड़ भरत महाज्ञानी कहीं बैठे हुए थे कोई पकड़ कर ले आ करके उनको पालकी में जोड़ दिया अब वह अपनी मस्ती में चलने लगे तो पालकी बहुत हिलने लगी तो डाँटा रहू गढ़ने क्यों पालकी हिल रही है अन्य कहा ने कहा यह नया कहा जो आया है यह ठीक काम नहीं करता है तो बहुत ताना मारा रघुगण ने बहुत गाली दिया सब किया पर जड़ भरत अपनी स्थिति में ज्यों के त्यों रहे उनको जैसे किसी का स्पर्श ही नहीं हो रहा है अब रहुगण को शंका उत्पन्न हो गई उन्होंने कहा गलती कहाँ हो रही है जड़ भरत जी ने कहा देखो गलती पर विचार करो दो खम्भे हैं और खम्भे के ऊपर एक धड़ है और धड़ के ऊपर एक कंधा है कंधे के ऊपर तुम्हारी पालकी का डंडा है और उस पालकी में बैठे हुए तुम हो गलती कहाँ हो रही है विचार करो तब रहू उन चरणों में गिर गया कहा महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई मैं तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा था पर आप जैसे महापुरुष को पहचाना नहीं आप हमको यह बताएं कि ज्ञान प्राप्त कैसे होता है इतना मैंने डांटा इतना ताना मारा पर आपके चित्त में कोई प्रतिकूलता लगी ही नहीं कैसी नहीं लगी आप देखते हैं पर्दे के ऊपर धू धू करके अग्नि जलती है आप उस अग्नि को देख करके बड़े विचलित हो जाते हैं गांव के गांव जल रहे हैं परंतु पर्दा नहीं जला बाढ़ का दृश्य आप देखते हैं नदी में लोग बहे चले जा रहे हैं पर पर्दा गीला नहीं हुआ पर्दा को कोई स्पर्श भी नहीं हुआ इस दृश्य से आपका स्वरूप ऐसा ही है जिसका जगत के दृश्य से कोई स्पर्श ही नहीं है वह आज भी ऐसा ही है स्वप्न में भी आपको कोई समस्या नहीं रहती है पर समस्या के अनुभूति तो होती ही है आप पेट भरकर सोए हैं भोजन की कोई समस्या नहीं है पर स्वप्न में भूखे मरते हैं तो समस्या का भान तो होता ही है पर जिस समय समस्या का भान होता है उस समय भी कोई समस्या नहीं रहती इसी तरह इस समय भी जब आप जीवन भर सुबह से शाम तक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं उस समय भी आपके स्वरूप में कोई समस्या नहीं आप सोए हैं जब जगेंगे तब आपको पता लगेगा कोई समस्या थी ही नहीं एक पर्दे में जगह है और एक चित्र में जगह है दोनों का अनुभव एक नहीं हो सकता अपने चैतन्य स्वरूप उस पर्जे में जगा है जिसमें सारा का सारा विश्व प्रतिभासित हो रहा है वहाँ पर उसकी अहमता की की है वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं वह देखता है कहीं किसी प्रकार की समस्या ही नहीं है और एक चित्र में जगा हुआ है पर्जे पर नहीं पहुँचा है तो चित्र में तो समस्या ही है सामने बाघ आ रहा है भूख लगी है पानी नहीं मिल रहा है समस्या पर समस्या चित्र में है परंतु चित्र पर्दे से भिन्न हो नहीं सकते चित्र का अस्तित्व नहीं है स्वप्न में आपके शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है पर वही शरीर आपके तमाम प्रकार के दुख सुख का हेतु बन रहा है यही माया है माया इसी को कहते हैं और कोई माया नहीं है कि कहीं बैठी हुई है गुरु स्वरूप में जगा हुआ है और शिष्य शरीर में जगा हुआ है वह भी स्वरूप में जगना चाहता है यही समस्या है इसलिए गुरु को कोई शिष्य रख रह, रह कर समझ ही नहीं सकता श्रद्धा कर सकता है और वही श्रद्धा उसे ज्ञान की भूमिका तक पहुंचाने में समर्थ हो सकती है नहीं तो समझेगा कैसे समझने की योग्यता हो तब जब जगेगा इसके पहले नहीं समझेगा समस्या यही है पर खड़ी होती है गोस्वामी जी एक प्रश्न उठाते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सब चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग हो दुखारी मानस ऐसा आपका स्वरूप है सच्चिदानंद आपका स्वरूप है जो कल्प वृक्ष के समान आपके हृदय में स्थित है संपूर्ण जगत को धारण करने वाला परमेश्वर आपके हृदय में स्थित है चीटी के हृदय में भी स्थित है मनुष्य के हृदय में भी स्थित है फिर यह जगत दुखी क्यों हो रहा है गोस्वामी जी ने कहा कि बात ठीक है इसका स्वरूप भूत परमेश्वर इसके हृदय में ही प्रतिष्ठित है पर कुछ का हेतु तो कुछ है मुकुरम मलिन और नयन विहीना राम रूप देखें किम दीना मानस आपको दूसरी वस्तु देखने के लिए केवल नेत्र की जरूरत होती है पर आपको अपना मुख देखना हो तो नेत्र की भी जरूरत है और दर्पण की भी जरूरत है परमात्मा यदि आपसे भिन्न होता तो उसको देखने के लिए केवल नेत्र की जरूरत होती पर परमात्मा स्वरूप भूत है इसलिए उसको आपको देखने के लिए नेत्र भी चाहिए और दर्पण भी चाहिए नेत्र और दर्पण दोनों हो तब अपना मुख दिखाई दे सकता है दर्पण भी आपके पास है और नेत्र भी आपके पास है पर नेत्र बंद है और दर्पण पर काई लगी है एक समस्या नहीं दो समस्या है आप कहेंगे हमारे नेत्र तो खुले हैं यह तो सपने में भी आप कहते थे कि आपका नेत्र खुला है पर क्या आपका नेत्र स्वप्न में खुला हुआ था वह स्वप्न का नेत्र खुला हुआ था यह व्यवहार का नेत्र तो बंद ही था इस प्रकार इस समय माया का नेत्र खुला हुआ है पर आपका ज्ञान नेत्र इस समय भी बंद है नेत्र की जरूरत है और केवल नेत्र से नहीं काम चलेगा विषयों का सेवन करते करते हमने मन रूपी दर्पण पर काई लगा दी आपका मन विषय रूपी काई से पृथक कभी दिखता ही नहीं मन पर विषय की काई लगी है इसे दूर करने की आवश्यकता है नेत्र आपके खुल जाएँ जो बंद हैं और मन की काय दूर हो जाए तब आपको ज्ञान होने में एक क्षण भी लगने वाला नहीं पर यह दो घटना घटनी चाहिए ज्ञान से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है आपका जो स्वरूप इस समय है वही रहेगा पर आपकी भ्रांति दूर हो जाएगी सपने से जगते हैं तो कुछ मिलता नहीं पर सपने का जगत जो आपके कट्ट दे रहा था वह दूर हो जाता है आप इस समय भी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं आपके स्वरूप में कोई समस्या नहीं है पर इस स्वरूप में आप सोए हैं और सपने में जागे हैं इस माया में जागे हैं अंतर इतना पड़ेगा जब स्वरूप में आप जागें तब आपके मिले माया का जो स्वरूप है वह बाधित हो जाएगा आप यह मत सोचिए कोई अलग वस्तु मिलेगी परमेश्वर स्वरूप है यह मिलेगा परमेश्वर यदि अपने से बाहर हो जाए तो यह हो जाएगा और यह जड़ है मैं का अर्थ चेतन है परमेश्वर चेतन है यह का निर्णय कर लो कर जो देखा जाता है वह जड़ है जो देखने वाला है वह आत्मा है और जो देख रहा है वह अनात्मा है पर परमेश्वर न जड़ है न अनात्मा है इसलिए परमेश्वर आपका स्वरूप भूत है बाहर आप माया देख सकते हैं परमेश्वर की माया देख लीजिए स्वरूप का अनुभव तो आपके अंदर होगा ठंड आएगी जाएगी सुख आएगा जाएगा दुख आएगा जाएगा गर्मी आएगी जाएगी बरसात आएगी जाएगी ये आने जाने वाले हैं तुम सदा रहने वाले हो अतिथि आने जाने वाला होता है तुम्हारे यहाँ एक अतिथि आ जाता है तुम सहन कर लेते हो भारतीय परम्परा है उसको अपना बिस्तर भी दे देते हो चद्दर भी दे देते हो कमरा भी दे देते हो और सहन कर लेते हो कल तो यह जाएगा इसलिए आने जाने वाले हैं तुम सदा रहने वाले हो तुम इसको सहन करो अर्जुन ने कहा सहन क्यों करें विज्ञान के द्वारा हम ठंड में गर्मी पैदा कर लेंगे और गर्मी में ठंडक पैदा कर लेंगे सहन करने की क्या आवश्यकता यह पड़ी है हम पैदल को चलेंगे गाड़ी है हम पैदल क्यों चलेंगे ऐसी सुविधा हो गई है तब भगवान ने उत्तर दिया यम ही न व्यस्यंत ये पुरुषम पुरुष भ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते गीता ये सुख दुख ये ठंडी गर्मी ये अनुकूलता प्रतिकूलता जिसके मन को चलचल नहीं कर सकते हैं वही मोक्ष का अधिकारी होता है हमने सहन करना सब छोड़ दिया बड़ा भारी आश्चर्य है कि हमने तप ही छोड़ दिया भगवान ने कहा यज्ञदान तपकर्म न त्याजम कार्यमेव तत् गीता ये तीन कर्म कभी छोड़ने ही नहीं चाहिए देवता से हम शक्ति ले रहे हैं वायु से हम सास ले रहे हैं सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं चंद्रमा से पोषण ले रहे हैं हम यदि देवता की दी हुई वस्तु को देवता के प्रति अर्पण नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर ऋण का बोझ आएगा भगवान ने कहा यज्ञ नहीं छोड़ना कभी समाज के बिना न हम पढ़ सकते थे न लिख सकते थे न उन्नति कर सकते थे समाज का बहुत बड़ा ऋण है समाज से जो हमने संपत्ति प्राप्त की हुई है इसको यदि समाज के कल्याण में हम नहीं लगाएंगे तो दोष लगेगा दान को बहिर्वेदी कहते हैं और देवता को उद्देश्य करके जो त्याग है उसे अंतर्वेदी कहते हैं देवता के उद्देश्य से जो त्याग है वह यज्ञ है और समाज के उद्देश्य से जो त्याग है वह दान है कहा यह दो नहीं छोड़ना नहीं तो ऋण बढ़ता जाएगा और जिसके ऊपर ऋण बढ़ता जाएगा वह तो हमेशा दबता ही जाएगा तब नहीं छोड़ना सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकारपूर्वकम विवेक से सहना सहन करना एक संत कहते हैं जो सहले वह साधु है